हेल बहनों को लिखित डिट्रैड बारह मार्च अट्ठारह प्रिय बहनों इस समय मैं श्री पामर के साथ रह रहा हूं ये बड़े ही सज्जन हैं उन्होंने परसों रात अपने पुराने मित्रों को एक भोज दिया था जिनमें से हर एक साठ वर्ष से ऊपर का था और इस मंडली को वे पुरातन सतीर्थ गोष्ठी कहा करते हैं एक नाट्यशाला में मैंने ढाई घंटे तक व्याख्यान दिया लोग बहुत प्रसन्न हुए मैं न्यूयॉर्क और बोस्टन जा रहा हूँ मुझे अपने खर्च के लिए वहाँ पर्याप्त मिल जाएगा मैं फ्लैग एवं प्रोफेसर राइट दोनों के पते भूल गया हूँ मैं मिशिगन भाषण देने नहीं जा रहा हूँ श्री होल्डन ने आज सुबह मुझे मिशिगन में भाषण देने के लिए मनाने की चेष्टा की लेकिन मैं बोस्टन एवं न्यूयॉर्क को थोड़ा देख लेने के लिए एक दम निश्चित कर लिया हूँ वास्तव में जो-जो मुझे लोकप्रियता मिलती जा रही है और बोलने में आसानी होती जा रही है त्यों त्यों मैं उबता जा रहा हूँ मेरे सभी व्याख्यानों में मेरा पिछला व्याख्यान ही सबसे अच्छा था श्री पामर तो आनंद विभोर थे और श्रोतागण ऐसे मंत्रमुग्ध बैठे रहे कि व्याख्यान के अंत में ही चलकर मैं समझ सका कि मैं इतनी देर तक बोलता रहा वक्ता को सदा ही श्रोताओं की अस्थिरता और ध्यानावा भाव का एहसास हो जाता है प्रभु मुझे इन व्यर्थ की बातों से बचाए मैं इनसे ऊब चुका हूं। अगर प्रभु को मंजूर होगा तो मैं बोस्टन या न्यूयॉर्क में विश्राम करूंगा। तुम सबको मेरा प्यार सतत प्रसन्न रहो तुम्हारा स्नेहशील भाई विवेकानंद ब्यासी हेल बहनों को लिखित डिट्रायट पंद्रह मार्च अट्ठारह सौ चौरानबे प्रिय बच्चियों मैं बूढ़े पामर के साथ आनंद सानंद हूँ वे बड़े प्रसन्न वृद्ध हैं पहले व्याख्यान से मुझे केवल एक सौ सत्ताईस डॉलर प्राप्त हुए मैं सोमवार को फिर डिट्रायट में व्याख्यान देने वाला हूँ तुम्हारी माता ने मुझसे लीन की एक महिला को पत्र लिखने के लिए कहा था मैंने पहले कभी उन्हें नहीं देखा बिना किसी परिचय के किसी को पत्र लिखना क्या शिष्टाचार है कृपया इस महिला के बारे में मुझे और कुछ अधिक जानकारी भेजो लीन है कहाँ मेरे विषय में यहाँ के एक समाचार पत्र ने सबसे अजीब बात यह लिखी है वह तूफानी हिंदू यहाँ आधम का है और श्री पामर का अतिथि है श्री पामर हिंदू हो गए हैं और भारत जा रहे हैं बस उनका आग्रह यही है कि दो सुधार हो जाने चाहिए प्रथम यह कि जगन्नाथ जी के रथ में श्री पामर के लाग हाउस फार्म में पले परचरान नस्ल के घोड़े जोत दिए जाए और द्वितीय यह कि हिंदुओं के पवित्र गोवंश में जर्सी नस्ल की गायों को भी सम्मिलित कर लिया जाए श्री पामर परचरात घोड़ों और जर्सी गायों के दिल शौकी सोकी, दिल ही शौकीन है और उनके लाग हाउस फार्म में दोनों का बाहुल्य है प्रथम व्याख्या के इस समुचित व्यवस्था नहीं हुई थी हाल का किराया 150 डॉलर था मैंने होल्डन को विदा कर दिया एक दूसरा व्यक्ति मिल गया है देखना है वह उसकी अपेक्षा अच्छी व्यवस्था करता है या नहीं श्री पामर मुझे दिन भर हंसाते रहते हैं कल एक और भोज होने जा रहा है अभी तक सब कुछ ठीक है परंतु जब से यहाँ आया हूँ पता नहीं क्यों मन बड़ा शोकाकूल रहता है कारण मुझे नहीं मालूम व्याख्यान देते देते और इस प्रकार के निरर्थक वाद में मैं थक सक गया हूँ सैकड़ों प्रकार के मानवी पशुओं से मिलते मिलते मेरा मन अशांत हो गया है मैं तुम्हें मेरी अपनी रुचि की बात बतला रहा हूँ मैं लिख नहीं सकता मैं बोल नहीं सकता परंतु मैं गंभीर विचार कर सकता हूँ और उत्तेजित होने पर अग्नि उद्गार कर सकता हूँ परंतु ऐसा कुछ चुने हुए बहुत ही थोड़े से चुने हुए लोगों के सामने ही होना उचित है वे यदि चाहें तो मेरे विचारों का चारों ओर प्रचार करें मुझसे कुछ नहीं होता श्रम का यही उचित विभाजन है एक ही व्यक्ति सोचने में और साथ ही अपने उन विचारों के प्रसार करने में कभी भी सफल नहीं हुआ ऐसे विचार मूल्यहीन होते हैं मनुष्य को विचार करने की स्वाधीनता होनी चाहिए विशेषतः जबकि वे विचार आध्यात्मिक हो स्वाधीनता का यह दावा है कि मनुष्य मशीन नहीं है इस बात की प्रतिष्ठा ही चूंकि सारे आध्यात्मिक विचारों का सार है इसी कारण ऐसे विषयों पर एक यंत्र की तरह निमित रूप से विचार करना असंभव है हर चीज़ को यंत्र के स्तर पर लाने की यह प्रवणता ही पाश्चात्यों की अद्भुत समृद्धि का कारण है और इसी ने धर्म को उसके द्वारा द्वार से हटा दिया है जो थोड़ा सा बचा है उसे भी पाश्चात्यों ने एक सुव्यवस्थित व्यायाम भर में पर्यवसित कर दिया है मैं वास्तव में तूफानी तो कतई नहीं हूँ परंतु इसका उल्टा हूँ जिस वस्तु को मैं चाहता हूं वह यहां नहीं है और मैं इस तूफानी वातावरण को और अधिक कल तक सहन करने में असमर्थ हूँ पूर्णता का मार्ग यह है कि स्वयं पूर्णता को प्राप्त होना तथा कुछ थोड़े से स्त्री पुरुषों को पूर्णता प्राप्त कराना लोक कल्याण के संपर्क में मेरी अपनी धारणा के अनुसार मैं चाहता हूँ कि कुछ असाधारण योग्यता के मनुष्यों का विकास करूँ न कि भैंस के आगे बीन बजाकर समय स्वास्थ्य और शक्ति का अपव्यय करूं अभी अभी फ्लैग का एक पत्र मिला मेरे व्याख्यान के कार्य में वह मदद नहीं कर सकता वह कहता है पहले वो जाइए पर जान लो अब और व्याख्यान देने की मुझे परवाह नहीं किसी व्यक्ति अथवा स्रोत मंडली की सनक के अनुसार मुझे परिचालित कराने का यह प्रयास बड़ा ही नैराश्यजनक है फिर भी इस देश से बाहर जाने के पहले मैं कम से कम दो एक रोज के लिए शिकागो वापस जाऊंगा। प्रभु तुम सबका कल्याण करें चिर कृतज्ञ तुम्हारा भाई विवेकानंद